संक्षिप्त महाभारत अनुशासन पर्व कर्मों के फल का वर्णन तथा श्रेष्ठ ब्राह्मणों की प्रशंसा युधिष्ठिर ने पूछा पितामह अब संपूर्ण शुभ कर्मों के फलों का वर्णन कीजिए भिष्म जी ने कहा भारत तुम जो कुछ पूछ रहे हो यह ऋषियों के लिए भी रहस्य का विषय है किंतु तुम्हें बतला रहा हूँ सुनो मरने के बाद जिस पुरुष को जैसी गति मिलती है उसका भी वर्णन करता हूँ मनुष्य जिस अवस्था में जो शुभ या अशुभ कर्म करता है दूसरा जन्म धारण करने पर उसी अवस्था में उस कर्म का फल भोगता है पांचों इंद्रियों से किए जाने वाले कर्म का कभी नाश नहीं होता इसलिए मनुष्य को उचित है कि यदि कोई अतिथि घर पर आ जाए तो उसको प्रसन्न दृष्टि से देखे उसकी सेवा में मन लगावे मीठी बोली बोलकर उसे संतुष्ट करे जब वह जाने लगे तो उसके पीछे पीछे कुछ दूर तक जाए और जब तक वह है उसके स्वागत सत्कार में लगा रहे यह पांच काम करना गृहस्थ के लिए पंच दक्षिण यज्ञ कहलाता है जो थके मांदे अपरिचित पथिक को प्रसन्नतापूर्वक अन्नदान करता है उसे महान पुण्य फल की प्राप्ति होती है जो अतिथि की पूजा के लिए आसन पैर धोने को जल दीपक अन्न और ठहरने को स्थान देता है उसका भी वह अतीथि सत्कार पंच दक्षिण यज्ञ कहलाता है जो लोग कोई व्रत धारण करके चबूतरे पर सोते हैं उन्हें दूसरे जन्म में उत्तम घर और सैया आदि की प्राप्ति होती है नियम पूर्वक चीर और बलकल धारण करने वालों को वस्त्र तथा आभूषण प्राप्त होते हैं योग और तपस्या में प्रवृत्त रहने वालों को उत्तम उत्तम वाहनों की प्राप्ति होती है अग्नि की उपासना करने वाले राजा की शक्ति बढ़ती है जो अपना सिर नीचे करके लटकाता है पानी में खड़ा रहता है तथा सदा अकेले सेन करता है उस मनोवांछित गति प्राप्त उसे मनोवांछित गति प्राप्त प्राप्त होती है। जो रणभूमि में जाकर मृत्यु को प्राप्त हो स्वर्गामी होता है उसे अच्छे लोगों की प्राप्ति होती है दान से धन मिलता है मौन व्रत का अवलंबन करने से दूसरों के द्वारा आज्ञा पालन कराने की शक्ति अर्थात वाक सिद्धि प्राप्त होती है तपस्या से भोग सामग्री मिलती है और ब्रह्मचर्य के पालन से आयु बढ़ती है अहिंसा धर्म के आचरण से रूप ऐश्वर्य और आरोग्य प्राप्त होते हैं, फल मूल खाने वालों को राज्य और पत्ते चबाकर रहने वालों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है उपवास करने वाले मनुष्य को सर्वत्र सुख मिलता है शाकाहारी को गोधन और तृण भक्षण करने वालों को स्वर्ग की उपलब्धि होती है जो ब्राह्मण सदा जल पी करता अग्निहोत्र करता और बारह वर्षों तक के लिए व्रत की दीक्षा लेकर अन्न का त्याग करता और तीर्थों में स्नान करता रहता है उसे रणभूमि में प्राण त्यागने वाले वीर से भी बढ़कर उत्तम लोक की प्राप्ति होती है जो संपूर्ण वेदों का अध्ययन करता है वह तत्काल दुख से छूट जाता है तथा जो मानसिक धर्म का आचरण करता है उसे स्वर्ग लोग की प्राप्ति होती है जैसे बछड़ा हजारों गांवों के बीच में भी अपनी माता को ढूंढ लेता है इसी तरह पहले का किया हुआ कर्म कर्ता को पहचानकर उसका अनुसरण करता है जिस प्रकार फूल और फल किसी की प्रेरणा न होने पर भी अपने समय पर फूलने फलने लगते हैं वैसे ही पूर्व जन्म का किया हुआ कर्म भी समय पर फल देता है मनुष्य के जीर्ण अर्थात जराग्रस्त होने पर उसके केस दांत आंख और कान भी जीर्ण हो जाते हैं केवल तृष्णा नहीं जीर्ण होती मनुष्य जिस कार्य से पिता को प्रसन्न करता है उससे प्रजापति भी प्रसन्न हो जाते हैं जिस कर्म से माता को संतुष्ट करता है उससे पृथ्वी की भी पूजा हो जाती है तथा जिससे वह उपाध्याय को तृप्त करता है उसके द्वारा ब्रह्म की पूजा संपन्न हो जाती है जिसने इन तीनों का आदर किया उसके द्वारा मानव संपूर्ण धर्मों का आदर हो गया और जिसने इनका अनादर किया उसकी संपूर्ण यज्ञाधिक क्रियाएं निष्फल हो जाती है इस प्रकार शुभा शुभ फल प्राप्ति से के संबंध में मुनि व्यास जी ने जो कुछ बतलाया था वह सब मैंने तुम्हें सुना दिया अब और क्या सुनना चाहते हो युधिष्ठ ने पूछा पितामह जगत में पूजनीय कौन है आप किनको नमस्कार करते हैं किनके स्प्र अर्थात चाह रखते हैं बड़ी से बड़ी आपत्तियों में पड़ने पर आप किनको स्मरण करते हैं तथा तो इस लोक और परलोक में हितकारक कार्य क्या है ये सारी बातें मुझे बताने की कृपा कीजिए विष्णु जी ने कहा युधिष्ठिर जिनके कुल में बच्चे से लेकर बूढ़े तक परम्परागत धार्मिक कार्य का भार संभालते हैं और उसके लिए मन में कभी दुख नहीं मनाते ऐसे ही लोगों की मैं स्प्रहा करता हूं जो विनीत भाव से विद्या अध्ययन करते इंद्रियों का संयम रखते और मीठी मीठी बातें करते हैं जो शास्त्र के विद्वान सदाचारी अक्षर तत्व के ज्ञाता और सत्पुरुष हैं उनके मुंह से मेघ के समान गंभीर और कल्याण में मनोहर वाणी सुनाई देती है यदि राजा उन महात्माओं की बातें सुने तो उसे परलोक में भी सुख पहुंचाने वाली होती है जो प्रतिदिन उनके वचनों को श्रवण करते हैं, वे विज्ञान गुण से संपन्न होते ऐसे साधु पुरुषों तथा उनके श्रोताओं की मुझे सदा चाह बनी रहती है जो लोग पवित्र भाव से ब्राह्मणों की तृप्ति के लिए उन्हें अच्छे ढंग से बनाए हुए शुद्ध और स्वादिष्ट अन्न परोसते हैं वे भी मेरे बड़े प्रिय हैं बेटा कुलीन धर्मात्मा तपस्वी और विद्वान ब्राह्मण होने की बात कौन कहे यदि मैं साधारण ब्राह्मण भी होता तो अपने को धन्य समझता इस संसार में तुमसे बढ़कर मेरा प्रिय कोई नहीं है कि ब्राह्मण मुझे तुमसे भी अधिक प्रिय है और तो क्या अपने पिता पितामह और सुहृदों को भी मैंने कभी ब्राह्मणों से अधिक प्रिय नहीं समझा मेरे द्वारा ब्राह्मणों का कभी किंचित भी अपकार नहीं होता मैंने मन वाणी और कर्म से ब्राह्मणों का जो थोड़ा बहुत उपकार किया है उसी के प्रभाव से आज बाढ़ सैया पर पड़े रहने पर भी मुझे पीड़ा नहीं होती लोग मुझे ब्राह्मणों का भक्त कहते हैं इससे मुझे बड़ा संतोष होता है ब्राह्मणों की सेवा ही सबसे बढ़कर पवित्र कार्य है ब्राह्मण की सेवा में रहने वाले पुरुष को जिन निर्मल और पवित्र लोकों की प्राप्ति होती है उन्हें मैं यहीं से देख रहा हूँ अब शीघ्र ही मुझे भी अंतकाल तक के लिए उन्हीं लोकों में जाना उसी प्रकार क्षत्रिय के लिए ब्राह्मण की सेवा ही परम धर्म तथा ब्राह्मण ही, ही देवता और परम गति है क्षत्रिय सौ वर्ष की अवस्था को छह वर्ष सौ वर्ष की अवस्था का और ब्राह्मण दस वर्ष की उम्र का हो तो भी उन दोनों को परस्पर पुत्र और पिता के समान समझना चाहिए उनमें ब्राह्मण पिता है और छत्री पुत्र। पुत्र अतः ब्राह्मणों की के समान रक्षा, भांति उपासना तथा अग्नि की भांति परिचर्या करनी चाहिए सरल सत्यवादी और समस्त प्राणियों के हित में लगे रहने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मणों की सदा ही सेवा करनी चाहिए जोधि तुम्हें हमेशा इस बात की ओर दृष्टि रखनी चाहिए कि ब्राह्मण के घर में जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक सामग्री मौजूद है या नहीं